आर्यानय प्रथम प्रकाश डी स्वामंत्र ओ सोम विश्व रक्षाराजन्न घाता न ऋष्ये तावत सखा ऋग्वेद एक छे बीस आठ व्याख्यान हे सोम राजर तुम अघायत जो कोई प्राणी हमे पापी और पाप करने की इच्छा करने वाले हों विश्वत उन सब प्राणियों से हमारी रक्षा रक्षा करो जिसके आप सगे मित्र हो वह कभी विनष्ट नहीं होता किंतु हमको आपकी सहायता से तिलमात्र ही दुख व भय कभी नहीं होगा जो आपका मित्र और जिसके आप मित्र हो उसको दुख क्यों कर हो पदार्थ तुम तुम हमारी सोम हे सोम ईश्वर विश्वत सब प्राणियों से रक्ष रक्षा करो राजन हे राजन हे ईश्वर अघायत पापी और पाप करने की इच्छा करने वालों से न कभी नहीं रिष्य विनष्ट होता पावत होत जिसके आप सगे सखा मित्र अन्वय हे सोम मयच विश्व घायत नोस्माक्ष रक्षति वा हे राज सखा न ऋष्येद् विनो न भवे